श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 118। श्री नंद के मकान में शुभागमन बलराम के मकान में श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए हैं मुख पर प्रसन्नता विराज रही है इस समय दिन के तीन बजे होंगे विनोद राखाल मास्टर आदि श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं छोटे नरेंद्र भी आए आज मंगलवार है 28 जुलाई 1885 सौ आषाढ़ की कृष्ण प्रतिपदा श्री राम कृष्ण सवेरे से बलराम के यहां आए हैं भक्तों के साथ भोजन भी उन्होंने वहीं किया है नारायण आदि भक्तों ने कहा है नंद वसु के घर में ईश्वर संबंधी चित्र बहुत से हैं आज दिन के पिछले पहर उनके घर जाकर श्री कृष्ण चित्र देखेंगे एक ब्राह्मणी भक्त नंद वसु के घर के पास ही रहती है श्री कृष्ण उसके घर भी जाएंगे कन्या के गुजर जाने पर ब्राह्मणी दुखी रहा करती है प्रायः दक्षिणेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाया करती हैं। अत्यंत व्याकुलता के साथ उसने श्री राम कृष्ण को निमंत्रण भेजा है उसके घर तथा एक और स्त्री भक्त गनु की माँ के घर भी श्री रामकृष्ण जाने वाले हैं श्री राम बलराम के यहाँ आते ही बालक भक्तों को बुला भेजते हैं छोटे नरेंद्र ने अभी उस दिन कहा था मुझे काम रहता है इसलिए सदा मैं नहीं आ सकता परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है छोटे नरेंद्र के आने पर श्री राम उससे बातचीत करते हुए कह कर रहे हैं तुझे बुलाने के लिए मैंने आदमी नहीं भेजा छोटे नरेंद्र हंसते हुए तो इससे क्या होता है श्री राम नहीं भाई तुम्हारा नुकसान होता है जब अवकाश हो तब आया करो श्री रामकृष्ण ने जैसे अभिमान करके ये बातें कही पालकी आई है श्री रामकृष्ण श्रीयुक्त नंद बसु के यहाँ जाएंगे ईश्वर का नाम लेते हुए श्री रामकृष्ण पालकी पर बैठे पैरों में काली चट्टी लाल धारीदार धोती पहने मड़ी ने जूतों को पालकी की बगल में एक ओर रख दिया पालकी के साथ साथ मास्टर जा रहे हैं इतने में परेश भी आ गए पालकी नंद के फाटक के भीतर गई क्रमशः घर का लंबा आंगन पार करके पालकी मकान के द्वार पर पहुँची गृहस्वामी के आदमियों ने श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने मास्टर से चिट्ठियाँ निकाल देने के लिए कहा पालकी से उतर वे ऊपर के दालान में गए दालान बहुत लंबा चौड़ा है चारों ओर देवी देवताओं के चित्र टंगे हुए हैं ग्री स्वामी और उनके भाई पशुपति ने श्री कृष्ण से संभाषण किया पालकी के पीछे पीछे भक्तगण भी आ रहे थे अब वे भी उसी दालान में एकत्र होने लगे गिरीश के भाई अतुल भी आए हुए हैं प्रसन्न के पिता श्री नंद वसु के यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं वे भी वहाँ मौजूद हैं